प्रलोभिताय किम तद जिज्ञास यथोद क्षेत्र निर्देश क्षेत्र आदि क्षेत्र क्षेत्र के यात्रात्मिक स्तुति की भगवान ने तो प्रलोभित तो होता है श्रोता प्रलोभिताय किम ती एक क्षेत्र क्या है क्षेत्र तो क्या है जानने को चाहता है यथोदेशम उदेश अनक्रम पहले क्षेत्र आगे क्षेत्र एकदम शरीर हम कौन ते क्षेत्र में थी पहले क्षेत्र का आगे क्षेत्र के निर्देश करते स्तुतिया अभिमुखी आया अर्जुन आया आ भगवान स्तुति के द्वारा अभिमुखीभूत हो गया अर्जुन अर्जुन के लिए भगवान ने कहा च च महाभूतान्यहंकारो बुद्धि व्यक्तमे इंद्रिया च पंचचेन्द्रिगोचरा महाभूतानी महाभूत अहंकार पांच महाभूत है अहंकार यहाँ महाभूतानी आगे पंचाय कह करके इंद्रिय के विषय स्थूल भूत कहेंगे इसलिए महाभूत कह करके सूक्ष्म भूत रहना अपीकृत तो भूत अहंकार बुद्धि अभ्यक्त अभ्यक्त है मूल प्रकृति इंद्रियाणी दस एक ज्ञानेंद्र पांच कर्मेंद्र दस और एक मन इंद्रिय पंच के विषय पांच ये में महांत चाणी भूतानी च चा महाभूतानी महांती चता महान क्यों सर्व सर्विकार व्यापकता सब कार्य में स्थित है इसलिए महान भूतानी च कौन महाभूत सूक्ष्मणी ठीक है महत्व है तो महा महानी क्यों सर्व विकार व्याप सर्व विकार में कारण है। भूत शब्द में स्थूला नाम अपनी विशेष अभाव ग्रह कहा तो महाभूत कहेंगे तो स्थूल सूक्ष्म ग्रहण हो सकता है स्थूला नाम अपनी भूतों का भी विशेष अभाव ग्रह कोई विशेष नहीं भूत से सूक्ष्म स्थूलभूत सबका ग्रहण हो है क्या ऐसा संक्रमण से कहते हैं स्थूला तो इंद्रिय गोचर शब्दीष्य पंच चंद्रिय गोचरा इंद्रिय के विषय तो स्थूलभूत इसलिए यहाँ महाभूत शब्द से सूक्ष्म लेना अहंकार कारणम अहम प्रत्यक्षण अहंकार अहम प्रत्यय जो महाभूत का कारण है महाभूत का कारण कैसे हुआ अहंकार तो अंतकृति है अंतकन महाभूत अपीकृत भूत से, से बनते अहंकारो अहम संबंधन ने बताए तो महाभूत अहंकार महाभूत का कारण कैसे भूता नाम अभिमान महंकार भूते मत्रव नहीं अभिमात्म अभिमान अभिमान, मातरां, अभिमान, मातरां, अभिमान मातरां आत्मा ये भूता नीम मात्र मात्रे बस वास्तव नहीं केवल इसे भ्रांति से दिखता है अभिमान है इसको मान करके अहंकार को कहते महाभूत कारण अहंकार से ही महाभूत दिखते है वस्तुत अहंकार भूत वास्तव नहीं केवल प्राकृतिक बताने के लिए महाभूत कारण का महत परम इत्यादि प्रसिद्ध मह अहंकार हित महा परम अव्यक्तम इत्यादि प्रसिद्ध महत्शब्दार्थम अहंकार हेतु अहंकार के हेतु महत्वशास्त्री प्रसिद्ध है अहंकार बुद्धि अहंकार का कारणबुद्धि अध्यवसा का कारण जो अध्यवसाय है तत्कार अव्यक्तमे भाष्य में और बुद्धि का कारण अव्यक्त न व्यक्त अव्यक्तम अव्यक्त अव्यात ईश्वर शक्ति माया है भगवान मम मूरतवी स गुणमय ईश्वर शक्ति ऐसा कहेंगे तो चैतन्य को कहीं शक्ति रूप से भी कहते हैं तो चैतन्य में भी संकेत इसलिए कहते हैं नहीं उसको लेना माया शक्ति कौन माया दूरत जो कहा गया है माया को लेना है वही अभ्यक्त है अवधारण रूपम अर्थमेव एव स्फुटी एव शब्द बुद्धि अभ्यक्तम एव एव शब्द है प्रकृति अवधारणार्थ तो प्रकृति है अभ्यक्त उसका अवधारण निश्चय करने के लिए एवं शब्द दे दिया तो अवधारण रूप जो अर्थ है उसका स्पष्टीकरण है भाष्य में एक अष्टा भिन्ना प्रकृति इस प्रकार आठ प्रकार भिन्न है प्रकृति पांच भूत अहंकार बुद्धि भूति ये भिन्न है प्रकृति चार शब्द भेद समुचय बुद्धि समुचय करने के लिए भेद इंद्रिया दस आदि पंचादी शत्र आदि पांच को ज्ञान इंद्रिय कहते ज्ञान उत्पादक राघ पानी आदि पंच इंद्रिय कर्म निर्वर्तक कर्म संपादक कौन से उनको कर्म इंद्रिय इसे मिलकर दस हो गयी टीका में पंच तन्मात्री अहंकारो महद अव्यातम अष्टा भिन्नतम ये आठ प्रकार प्रकृतिया हो गया पांच तन्मात्र अहंकार महद अव्या मूल प्रकृतिया सह त्रदि भेदा समुचे बुद्धि अव्यक्तमच ये चौध मूल प्रकृति उसके साथ तन्मात्रा अहंकार बुद्धि को समुचय करने के लिए दशेन्द्रिया व विभज्य विदि स्रोत्र आदि पांच अर्भाग पानी आदि पांच तदे प्रश्न द्वारा स्फोटी कि आगे कहते हैं एक, एक किंतत तत्के तो मन एकाश संदिमक संकल्पादी आत्मा सेकल्पादी स्वरूप संकल्प विकल्प पंच चंद्रिय गोचरा इंद्रिय के विषय शब्द विषय टीका शब्द विषय शब्द न स्थला भूता स्थूलगोचर न क्योंकि इंद्रिय का विषय स्थूलगुचरे सूक्ष्म होता इंद्रिय के विषय नहीं होते सम्मतिमाह। ये तन्मात्रादि जितने के अंतर्भूत है, है। शास्त्र सा, सांख्यशास्त्र में कहा गया तानी में, ए तानी सं तत्त्वानि तेख्या आचक्यस्तुशति तत्व शास्त्र ये चौबीस तत्व ऐसे कहते है साख्याच कहते टीका में मूल प्रकृति महदाद्या प्रकृति विकृत सप्त सोडा विकार न प्रकृति ना विकृति निकुष ऐसे उनके कार्य क्या है, है। मूल अविकृति नहीं विकार नहीं कारण नहीं है किसका कार्य नहीं और महद सप्त प्रकृति विकृत है महत अहंकार पंचतन मात्रा यह प्रकृति भी है और विकृति भी मूल प्रकृति के अपेक्षा विकृति है कार्य है मूल प्रकृति का कार्य पहले बुद्धि है उसका कार्य अहंकार उसका कार्य पंचतन मात्रा ये विकृति है और स्थूल बुद्धि की अपेक्षा प्रकृति इसलिए सात प्रकृति भी है और विकृति है तो प्रकृति विकृत मूल प्रकृति केवल प्रकृति विकृत नहीं है तो महत अहंकार पांच तन्नात्र ये प्रकृति भी है और विकृति भी है सोलह शकस विकार बाकी सोलह है विकार है प्रकृति नहीं विकृति सोलह कौन है पांच ज्ञानेंद्र पांच कर्मेंद्र मन एकादश हो गया और पांच विषय ये सोलह एक पुरुष है न प्रकृति विकृति निकुष न प्रकृति विकृति निकृति सभी चवीत तत्व तो सांख्य सिद्धांत में है पठंती इसे सांख्य कार्यक्रम पढ़ते हैं। अव्यक्त मैगुण्युणात्मक अहंकारा धर्म, धर्म प्रसिद्ध में शीना कर्मेन्द्रिया प्रसंगा शब्दीना शब्दादि का ग्रहण क्या ज्ञानेंद्र का विषय कर्मेन्द्रिया विषय अनु कर्मेंद्रियो वैरूप्य विषय कहा कर्मेन्द्र नहीं क्या क्षेत्र निरूपण से प्रकृत क्षेत्र का निरूपण चल रहा है स्वरूप निर्देशन एवं तत् क्षेत्र यच्च यादृश्या उसका स्वरूप कह दिया य इच्छादीनावृत इच्छादी आत्म तो इच्छा आत्मा का कार्य है इस न एक वैशेषिकवृत्ति के लिए क्षेत्र विकार तो निरूपणे न क्षेत्र का विकार कहेंगे कहें के अंतर्गत है आत्मा का नहीं यदि कार्य पहले का निरूपय मता परवी न्याय वैशेषिक मत निवृत्ति पड़ते न श्लोक का अवतरण कर, करते भगवान वासी अथ तो इधानी आत्म गुणा यहाँ आचे वैशे क्षेत्र धर्म है न क्षेत्र भगवान आत्मा तो के गुण इसे कहते जिनको कहते वैशेषिका कौन आग मत वाले क्षेत्र धर्म है इच्छा आदि क्षेत्र सर्वे के धर्म न तो क्षेत्र क्षेत्र के धर्म नहीं इसे भगवान का विरोधादेय वैशेक मतमी माता स्वयं भगवान कहते सर्वज्ञ इसलिए वैशेषिक मत त्याज्य आत्मा का गुण नहीं ऐसा मान करके कहते भगवान स्वयं कहते इच्छा द्वेश सुखम दुख संघातना धृति उदाहतम इच्छा देश सुख दुख संघात ये कार्यक्रम संघात दे इंद्र संघात और चेतना चेतना है उसमे अंतकर्ण वृत्ति है जो चिताभा से युक्त है और धृत है क्षेत्र सम समासन उदाहरतम सभी कारण कार्य के साथ क्षेत्र संक्षेप से कहा गया उसके जितने धर्म कार्य सो क्षेत्र के होते है इच्छा यद जाती सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान पूर्व पुनः तद जाती सुख हेतु अंत करण इच्छा क्या है बताते यद जाते उपलब्धवान सुख का कारण जे विषय पहले उपलब्धवान पहले उपलब्ध क्या था ये सुख साधन है पहले पूर्व पुनस्त तो जाते उपलभवान फिर तथ विषय दिखते तो देखने से ये देखते कि ये सुख साधन है इष्ट साधन यदि आध्यात्मिक ग्रहण करना ग्रहण करना चाहते है क्यूँ सुख हेतु रीति इतना है सुख साधन होने पर ग्रहण करना चाहता है इच्छा करने के लिए इष्ट साधन का ज्ञान चाहिए ये सुख साधन है तो ग्रहण करना चाहता है सा यम इच्छा ये अंतर्ण धर्म है इच्छा को भी जानता है जिस वस्तु की इच्छा होती है वो जानता है कभी कहता है विचार करता है जानता है इच्छा जितने गे सब क्षेत्र के अंतर्गत है क्षेत्र के अंतर्ग जानने वाला जितने गे उससे भिन्न है क्षेत्र ठीक है उपलब्ध जातीय उपलब्ध मान से आदान इच्छाया हेतु उपलब्ध जातीय से उपलब्ध जातीय वस्तु विषय जिस फल पहले पूर्व वर्ष खाया था इस वर्ष से वही फल तो जाती है वही वस्तु तो नहीं वो तो पूर्व वर्ष पहले खा लिया अभी उस जातीय देखा उपलब्ध तो मान से आधार इच्छा उसको ग्रहण करने की इच्छा होती कारण क्या है हेतु मेतु रीति सुख हेतु क्या की जो दिया है इस हेतु अर्थ सुख हेतु इतिमात कारण इच्छा चाहता है सुख हेतु तो तस्मिन इच्छा सुख हेतु से इच्छा है इच्छा व्याख्या की की सुख इच्छा किसकी होती सुख की इच्छा होती है सुख साधन की इच्छा होती है सुख तदेत सुख विषयक सुखम इष्टम सौ सर्वेशाकूल वेदनीय सुखम और सुख साधना भी इष्ट साधना होने से इच्छा है सुख सुख साधन को विषय करती इच्छा आत्म धर्म तो आत्मा में इच्छा है ऐसा वैश्विक लोग कहते विकास करते हैं निराकरण करते संयम इच्छा अंतकरण धर्म अंतकरण का धर्म और गे तवाद तो क्षेत्र ज्ञेय होने से क्षेत्र है नथापि कथम क्षेत्र अंतर्भूत तथा क्षेत्र के अंतर्भूत क्यों उसका उत्तर ज्ञा इच्छा वेश धर्म बुद्धि जैसे इच्छा बुद्धि का धर्म तथा प्रसन्नम द्वेशनम सत्तात्मक नहीं तथा द्वेशों देश कैसे यद जाती हेतु अनुभूतवान जो अर्थ दुख हेतु ने पहला अनुभव किया था पुनः सद जाते उपर अभी तर तो जातीय देखता है वृश्चिक उसका देश करता है देश देश द्वेश्ञ जैसे इच्छा क्षेत्र में वो क्षेत्र के अंतर्गत है कोसो देश यश बुद्धि धर्म तम तथा क्या है जो बुद्धि का धर्म उसकी व्याख्या यह यमर्थ जिस जाती अर्थ वृश्चिक आदि पहले देखा था दुख है तुत क्या था अभी तूसरे तो वृक्ष पर द्वेष है तो त्याव क्षेत्र अंतर्भाव इच्छा जैसे क्षेत्र अंतर के अंतर्गत सुखम जैसे इच्छा देश इच्छा दोनों बुद्धि का धर्म सुख अभी इस प्रकार तथा सुखम बुद्धि का धर्म है अनुकूल सौ के अनुकूल प्रसन्नम सत्तात्मक जेत क्षेत्र में प्रसन्न शुद्ध है सत्यत्मक अंतुण का धर्म सत्वगुण का धर्म तस्वरूप क्षेत्र अंत पातिमा स्वरूप कथन करके क्षेत्र के अंतर्गत सुख कहते अनुकूलम प्रसन्न सत्यात्म ज्ञ ब क्षेत्र है से अपनी स्वरूपोक्त्या क्षेत्र मध्यवर्तित्व आ दुख का स्वरूप कर करके वो भी क्षेत्र के अंतर्गत कहते दुखम प्रतिकूलात्मक सबके लिए दुख प्रतिकूल ही ज्ञान तथा क्षेत्र को भी ज्ञान से क्षेत्र ही है टीका में देह इंद्रिय आत्मवादो विद क्षेत्र अंतर्भूतम एवं संघात विभाजत कोई देह को आत्मा कहता है कोई इंद्रियों का को आत्मा कहता है देह इंद्रिया देह आत्मबाद और इंद्रिया आत्मवाद दोनों विदास करने के लिए चार भाग देह के आत्मा मानते कोई उनमें भेद इंद्रियों को आत्मा मानते इसका निराश करने के लिए क्षेत्र अंतर्गूत में संघात में पूरा संघात क्षेत्र के अंतर्गू क्षेत्र देहेन्द्रिय का संगति देह इंद्रिया सब ही ये भी क्षेत्र है विज्ञान बाद प्रत्याह बौद्धलोक विज्ञान का आत्मा करते तस्या तप्त लौह पिंडे अग्नि आत्मचैतन आभास रस विद्या चेतना सात सं में अभिव्यक्त अभिव्यक्त अंतक अनुवृत्ति और अंतक अनुवृत्ति अभिव्यक्त अंतकन का परिणाम है वृत्ति तप्त लौह पिंडे लौहपिंड जो तप्त लाल हो जाता है जिस प्रकार अग्नि उसमें हो जाता ही इसी प्रकार अंतकरण वृत्ति को चेतना कहते चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास चिदाभाष रस से युक्त होने से अंतकर्ण वृत्ति को भी चेतना कहते उसको ज्ञान कहते घट ज्ञान पट ज्ञान घटाकार वृत्ति हुई अंतकन का परिणाम चेतन जैसे लगता है इसलिए वृत्ति में ज्ञान शब्द प्रयोग करते घट ज्ञानम जातम पट ज्ञानम जातम घट ज्ञानम नष्ट जो ज्ञान हम कहते हैं बहुत लोग विचार करके विज्ञानवादी कहते है वही ज्ञान ही आत्मा है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला उससे अतिरिक्त तो कोई आत्मा नहीं किन्तु तो इसका निराकरण करते आत्मा वह नहीं वो क्षेत्र है गे तो आत्मा वह भी गे गे होने का क्षेत्र क्षेत्र के उसे भिन्न जानने वाला हम उसको जानते है लोहपिंडे वन अभिव्यक्तिव लोहपिंडिक अभिव्यक्ति होती उतो बुद्धिवृत्तिर अभिव्यंजेदी संगाते हैं बुद्धिवृत्ति के अभिव्यक्ति तथा चर अग्नि अभिव्यक्त लोहपिंड में अग्निबुद्धिया ग्राह अग्नि अभिव्यक्त होकर के लोह पिंडो को ही ग्रहण कराती है अग्नि अग्निबुद्धिया लोहपिंडो को कहते अग्नि लो लाल हो गया कही अग्नि जला दी गए तथा आत्मचैतन बुद्धिवृत्तों बुद्धि <baş> आत्मचैतन अभिव्यक्त होता है ताम एवं आत्मतःव को आत्मत बुद्धिवृत्ति चिदावास युक्त होने से तादात्म अध्यास होता है और आत्मा जैसे लगता है अतस्त आवास अनुब् आवास युक्त सातना चे अंत चिदा चेतना करते सा मुख्य चेतन प्रति ज्ञावाद तद्रुपत्वाद क्षेत्र में मुख्य चैतन्य का गेय साखी के द्वारा प्रकाश से होता है गेहन उनसे अतद्रुपत्वाद तद्रुप तो नहीं वस्तु तो मुख्य चेतन नहीं है गेयत्वाद्रुप जो गेय होगा वो क्षेत्र ज्ञान नहीं मुख्य चेतन नहीं गेह तो अपने से ज्ञाता से भिन्न है अतद्रुपत्वाद क्षेत्र क्षेत्र ही है क्षेत्र ज्ञान चेतन उसको भी आत्मा मान लेते भ्रांति से धृति स्वरूप क्षेत्र के दर्शय धृति का स्वरूप कथन करके वो भी क्षेत्र के थे द्रित्य। द्रित्य आ, अवसाद प्राप्त ढीले हो जाते देहे इंद्रिय अवसाद उसके धारण करने के लिए धृति तो है साह से गे तो क्षेत्र सर्वत्र जो जो गे सबसे में नकलपादय मनोधर्मा सही अन्द्रीय संकल्प विकल्प मनोधर्म काम संकल्प शिक्षा बुद्धि कितने किमित क्यों नहीं कहते ऐसे कहते धर्म सर्वातरणधर्म उपलक्षा इच्छाधिग्रहण यदुप ये सब अंतकर्ण धर्म ग्रहण करने के लिए इच्छा आदि ग्रहण किया उपलक्षण है तद ग्राहक सी तद इतर ग्राहक इच्छा आदि जो कहा गया उनके लिए ना उसके सदस्य जितने अंतकर्ण धर्म है सब क्षेत्र के है ठीक है ते उपलक्षा हे तुम इच्छा आदि ग्रहण उपलक्षण के लिए क्यों ये तद उपसमा से उदाहरतम ये उपासन एक क्षेत्र समासन से संक्षेप से कहा संक्षेप से कहा नहीं तो और है सभी कारम्भ कार्य के साथ विकार के साथ मोह आदि न उदाहरतम उत्तम मोद आदि के दर साथ कहा गया ये संक्षेप से कहा गया संक्षेप से कहा गया मतलब उससे अतिरिक्त है ठीक है इच्छादिवत अस्वीन अवसर संकल्प आदि नाम अपनी दर्शित सिद्धवत कृत्य इच्छा आदि का जैसे कथन किया ये संकल्प आदि भी दिखा गया ऐसा समझ लेना भगवान उक्त क्षेत्र उपसारती प्रकरण विवाह करने के लिए यत भगवान उक्त उपसार क्षेत्र उपसारती भगवत उक्त नहीं भगवान उक्त क्षेत्र उपसारती भगवान उक्त क्षेत्र उक्त क्षेत्र प्रकरण विवाह करने के लिए क्षेत्र का उपसार करते भगवान इति समीकार उदाहत कह करके आगे ज्ञान कहेंगे फिर क्षेत्र कहेंगे उपसार कर अतो युक्त इच्छादी ग्रहानुक्त बुद्धिधर्म उपलक्षण प्रकरण विभाग करने के लिए भगवान उन्होंने उपसार किया इसलिए इच्छादी जो किया है सर्वेशाम अनुक्तानाम नाम बुद्धि जो अनुक्त बुद्धि धर्म है संकल्प काम इच्छादी सबका ग्रहण करना उपलक्षण के लिए ही यहाँ इच्छा अधिक्रहण किया जितने अंतगरण धर्म सब उसके अंतर्गत क्षेत्र के अंतर्गत है ज्ञान अधिकारा वैराग्यार्थम क्षेत्र व्याख्यात अनुबदती ज्ञान अधिकार विरक्तस्य अत्यंत वैराग्य समाधि समाहितस्य समाहितस्य अत्य वैराग्यवत अत्यवैराग्य मन से ज्ञान वैराग्य क्षेत्र व्याख्याभेदात संहतिद शरीर क्षेत्रमी उक्त तत्म व्याख्यात क्षेत्र भेद या के भेद वर्ग है संघातरी का ये सब कुछ मिलकर व्याख्यातम ये क्षेत्र की व्याख्या हुई महाभुता दिभेदिन्नम धृत्यंतम महाभुता निहंकारो और बुद्धि यहाँ से लेकर के धृति तक ये सब ये क्षेत्र है क्षेत्र के अंतर्गत है ये शरीर है टीका में क्षेत्र भेद जातस्य देह सर्वस्य देह व्यस्टिदेह विभाग से सर्वस्वेह समी देर समी के समी सर मिलेंगे तो विराट हो जाएगा भेद व्यस्टिदी देह का विभाग ये बताया सर्वस्य जैसे देह जितने क्षेत्र है ऐसे समस्ती सबके सब क्षेत्र ही अंतर्गत है और सबको जानने वाला एक क्षेत्र के ही क्षेत्र के हम चाप सब क्षेत्र में एक क्षेत्र का समस्ती शरीरम संहती कर दिया। दियारम क्षेत्रभेद जाते से संहती क्षेत्रभेद हो गया अलग अलग व्यक्ति उसका संघात सब हो जाएगा समस्ती हो जाएगा समस्ती शरीर हो जाएगा सब शरीर मिले पूरा सब क्षेत्र ही है तो क्षेत्र ननु क्यों क्षेत्रे तमहिता किमित अन्य दूचे थे क्षेत्र अभी कहा गया है आगे क्षेत्र क्यों कहना चाहिए उसको क्षेत्र को छोड़कर के अन्य भी ज्ञान कहते ज्ञान साधन क्यों कहते ती क्षेत्रों वक्षम विशेषण ये क्षेत्र परिज्ञात अमृतत्व जेय तवक्षा इत्यादिषण स्वयं वक्षति भगवान क्षेत्र स्वयं क्षेत्र क्या कथन करेंगे भगवान स्वयं वक्षम विशेषण वक्ष विशेषणा क्षेत्र विशेषण कहने वाले कहेंगे और क्षेत्र क्या है यस्य सब प्रभाव से क्षेत्र से परिज्ञात अमृतत्व बहुत क्षेत्र के ज्ञान से अमृतत्व मुख्य होता है परिज्ञात परिसमंता अपरिक्षय ज्ञान से अमृतत्व सभाव से उसके प्रभाव के साथ क्षेत्र के स्पष्ट ज्ञान होने पर आमस्मि ऐसे अपरिक्ष ज्ञान होने पर मुख्य होता है उसको परमात्मा स्वयं कहेंगे ज्ञेम यद तत् प्रवक्ष अमृतम अमृतत्व प्राप्त करता है ये गागे कहेंगे इत्यादि के द्वारा सविशेषण स्वयं बक्ष्य थे भगवान विशेषणों के साथ स्वयं भगवान कहेंगे ठीक है अनादिमत न सतना सदुचे क्षेत्र स्वयं भगवान विवक्षित विशेषण सहित विवक्षित विशेषण के साथ क्षेत्र को स्वयं कहेंगे कहाँ कहेंगे प्रवक्षा श्लोक के द्वारा इत्यादि न बक्ष्य थी संबंधन किमित क्षेत्र वक्षते त्र क्षेत्र क्यों कहेंगे कि यसके ज्ञान से मुख्य होता है जेय यद प्राकन ग्रंथ से तात्पर्य जेय आगे कहेंगे उसके पहले जो ग्रंथ है उसका तात्पर्य क्या हैज्ज्ञान साधन गणम अमानितादी लक्षण यस्त विज्ञान योग्यो अधिकृत होती ज्ञान निष्ठ उच्य तम अमान गणम ज्ञान, ज्ञान, <coughs> ज्ञान साधन ज्ञान सदवाच्य भगवान अब क्या कहते हैं ज्ञान साधन गणम ज्ञान के साधन समुदाय जो जो साधने ज्ञान का वो कहेंगे अमानत्वादी लक्षण अमानितक्षण स्वरूप जिंद का ये साधन है समुदाय ये साधन क्यों कहते यज्ञ यज्ञो अकृत होती ये सो साधन होने पर ही ज्ञान के साधन हो तो ज्ञान होगा जैसे पाक के साधन हो तो पाक करेगा साधन नहीं तो कैसे पकायेगा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है तो ज्ञान साधन होना चाहिए यशिन सती साधन गण होने पर हो पूरा सब साधन होने पर ही तज गे विज्ञान योग्य अधिकृत होती ज्ञा विज्ञानिक ज्ञ ब्रह्म के ज्ञान में योग्य होता अधिकारी होता है पर सन्यासी सं ये साधन विज्ञान हो ये साधन हो तो ज्ञान होगा तब इस पर सन्यासी को ज्ञान अनिष्ठ कहते ज्ञान होने से ज्ञान अनु ज्ञान अन्य सन्यासी को तम अमानित्वादि गणम वही साधन गण अमानित्वि समुदाय उसको ज्ञान शब्द से कहते ज्ञान साधन ज्ञान शब्द वाक्यम वस्तु तो ज्ञान नहीं ज्ञान का साधन है ज्ञान के साधन को भी ज्ञान शब्द से कह देते साधन में भी साध्य शब्द प्रयोग किया जाता है आयुर्वेद में आया तो घृत को आयु शब्द से क्या आयु का साधन को आयु शब्द से, से खा दिया इसी प्रकार ज्ञान साधन को ज्ञान शब्द से कहा गया ज्ञान शब्द वाच्य ज्ञान साधन विधान करते भगवान अमानित मिति टीका में मानदी लक्षण विदधा उत्तरो अन्य बताते ज्ञान साधन समुदाय बोधन ज्ञान साधन का गुण है समुदाय कराते भगवान उसका कहा उपयोग उसका कहते हैं विज्ञान योग्य अधिकार होता है ये होने पर ही अधिकार हो। अधिकारी योग्यम अधिकृत में विवरण योग्य अधिकारी कौन है यान अन ये सब साधन होने पर ही ज्ञान अनिष्ठ कहते ये साधन हो तो ज्ञान होगा एतज ज्ञानम वचना ज्ञान साधन आगे तो भगवान के एतज ज्ञानम प्रक्तम ये ज्ञान कहा गया तो ज्ञान साधन कैसे करते तो ज्ञान कहा गया ज्ञान साधनों को ज्ञान शिखा तद विधान से व्यक्ति द्वारा दाढ़्यम सूचयती वक्ता के द्वारा दृढ़ता दिखाते विधान करते भगवान कहते स्वयं भगवान अमानित अनितमदम भि महिषा क्षातिरार्जव आचार्योपासन शौच्योन स्थैर्यत्म विग्रह साधन, ज्ञान के साधन अमान अदम्भित अहिंसा क्षाति आर्जव आचार्योपन शौचम स्थर्य आत्म विनिग्रह नवाग अम मानित का अभाव अमानित मानित्व क्या है न कस्तित मत समोस्ती माना माना जैसे मानना है उसका विपरीत है अमानित्व अदम्बित्व दंभ होता है धर्म जो प्रकट करना हम ऐसे करते हैं मैं ऐसे करता हूँ धर्म उसके विपरीत अदम्बित दम्भ नहीं अहिंसा हिंसा का अभाव शांति क्षमा आर्जित्व सरलता आचार्य उपासना आचार्य उपासना शौच शुद्धि स्थिरता मुख्य मार्ग में ही स्थिर होकर चलना स्थिरता हो आत्म विनिग्रहिग्रह देहादि संघात का विनिग्रह कार्यक्रम संघात का निग्रह ये आत्म विनिग्रह टीका <h> <है> <coughs> में अमानित्वादी निष्ठ से अंतर्ध्य ज्ञानमति नियम आह अमानित्वादी निष्ठ में अमा निष्ठा जिस की किसाधन हो अंतर्जीय मतलब अंतर्मुख से ज्ञान होता है नियम के लिए कहते हैं में मानी भाव मानित मानी भाव मानित हो जाएगा से आत्मन स्लाघनम अपने प्रशंसा करना तद अभाव मानित उसके अभाव मानितम ठीक है नहीं मानस मानोित अवलित माने निलीन दर्पय छिपावा दर्प मान सच आत्मा उत्कर्ष आरोप हेतु वो ऐसा निलिन दर्प रहेगा तो आत्मा में उत्कर्षारोप करेगा मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ उत्कर्षारोपण का हेतु ही सो स्थिति मानी मानव अस्व स्थिति मानव स्थिति मानी उत्कर्षारोप का हेतु जीरो हितर अवलेप निलीन दर्प दर्पय छिपावा दर्प जिसका है वो मानी हुआ और न मानी अमानी तस्य भाव ऐसे व्याख्यान करते अमानितम करतेमानित्व तद अभावित प्रतियोगी मुख्य ना अदम्भित्व विव्री तो तो अदम्भित्व तो कैसे अदम्भित्व तो तो तो सदर्म प्रकटीकरण दम्भित्व तो। अपने धर्म प्रकट करना कुछ करते विशेष उसको कहना ये दम्भित्व तद अभाव अदम्भित्व ठीक है वांग मनोदेह अपीडनम प्राणी नाम अहिंसा प्राणियों की पीड़ा नहीं करनी वांग मनो देह से नहीं वाणी शब्द से नहीं इंद्रिय से नहीं मन से भी नहीं मन से भी किसी की अनिष्ट चिंता नहीं करना चाहिए शब्द से भी पीड़ान होता है वही शब्द किसको प्रेम से सुनता है खुश होता है वही शब्द कटु हो जाता है वाणी से भी नहीं शस्त्र के बिना हिंसा वाणी से तो मन से शरीर नहीं करना अहिंसा अहिंसा कारणस्य प्राप्तो अविकृतचित्ती क्षमा करापराध्यपराधिक तो अपने में चित्त में विकार होगा कोई दोष के चित्त विकार का कारण ऐसे प्राप्त होने पर ही चित्त विकार का कारण पर अपराध पर कुछ आपके प्रति दोष किया प्राप्त प्राप्त होने पर ही तो चित्त ना। तो में कोई विकृत नहीं होना अपकार सहिष्णुतम कोई अपकार करता है तो अपकार सहय कर लेना यही शांति राशि में शांति परपराध प्राप्त हो पर के अपराध प्राप्त तो होने पर भी चित्त में कोई विकार नहीं होना यह क्षांति क्षमा है टीका में अवकृत अकोटिल अवकृत ऋजुभाव सरल अवकृत अकौटल्यम कुटिलता नहीं यथा हृदय व्यवहार जैसे हृदय में ऐसे व्यवहार करना सदैक रूप प्रवृति निमित्त सदा एक रूप प्रवृति निवृत्ति ये अब कौटिल्य वक्र हो तो कभी अच्छा होगा कभी खराब हो परिवर्तन होता है किंतु अवक्र तो क्या है एक रुपए समान एक रूपये व्यवहार हृदय में अन्यथा देखा है हमेशा एक रुपए नहीं होता है समान रुपए सरलता आगे आचार्य उपासना आचार्य के लिए मनुष्य में आया उपनीय शिष्यम वेदम अध्याप य सकल तमाचार्य प्रचे उपनियत शिष्य शिष्य को उपनयन करके यज्ञ वेत संस्कार करा के वेदम अध्याप ब्राह्मण वेद अध्यापन करे शिष्य का उपनयन करके वेद अध्यापन करे सकल्पम स रहस्यम चल्प रहस्य अन्य उपनिषद सब के साथ जो वेद अध्यापन कराए सब सांग उसको आचार्य कहा जाता है ये वेद अध्यापन करने वाला आचार्य अलग ही यहाँ जो आचार्य उपासन क्या है ये आचार्य नहीं लेना आचार्य व्यवच्छी वो आचार्य यहाँ नहीं यहाँ आचार्य कौन लेना आचार्य उपासन मुख्य साधन उपदेष्ट आचार्य से मुख्य साधन उपदेश करने वाला आचार्य मुख्य साधन ज्ञान ज्ञान उपदिष्टा कोई गुरु हितोपदेष्टा गुरु कौन है हित का उपदेश करने वाले हित कौन है ब्रह्म विद्या ही सबसे हित है तो प्रतरदन जाकर इंद्र के पास पहुंचा युद्ध करने के लिए कहा इंद्र का मैं प्रसन्न हूं मुझे तो प्रतरधन कहा मुझे सबसे जो हिततम है मनुष्य के लिए वही उपदेश कीजिए तो इंद्र ने तो पहले प्रतिकांक कर दी उपदेश भरोधनी के लिए तो दिखा कि हितत तो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या फिर ब्रह्म विद्या का उपदेश किया इसलिए ही तो होता है ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या उपदेश करने वाले गुरु ही मुख्य साधन उपदेश आचार्य से उपासन क्या है शुश्रूषादी प्रयोग सेवन शुश्रूषादी प्रयोग करके सेवा करनी ये आचार्य उपासना ठीक है में शुश्रूषादी इत्यादि पदम नमस्कार आदि विषय आगे शौचम काय मला नाम मृज्जलाभ्याम प्रक्षाला अंत मनस प्रतिपक्ष भावनाया रागादि आदि मला नाम अपनयन ना? शौच दो प्रकारे है शरीर के मल है मृज्जलाभ्याम मिट्टी जल के द्वारा प्रक्षाला प्रकर्षन साफ करना अंत मनस प्रतिपक्ष भावनाया मन में जो भावना है रागादि आदि मल है उनका अपनयन करना प्रतिपक्ष विपरीत भावना करके ये ठीक विभाग हटा नौ राीदी तदनय उपाय उपदशति तदनयदन उपाय उपदशती उपाय उपदेश करते प्रतिपक्षना मन में तो मल होते ही रागदेशादी उनका प्रतिपक्ष भावना कम से ही प्रतिपक्ष राग आदिषो दो सदृष्टिया वृत्ति तय विषय में राग राग आदि प्रतिकूल से राग के प्रतिकूल है राग होता है विषय में भावना विषय भावना का विषय दोष दृष्टिया दो, दो उसमें बर्तन करना जिसमें राग होता है उसमें दोष देखना अत्यंत प्रिय वस्तु इष्ट वस्तु में राग है उसमें अनिशत्वत्व साहित्व तो, इत्यादि दोष दृष्टि करना ये बार बार करने से राग नष्ट होगा द्वेश होता है द्वेष होता है तो उसमें देखे वो परमात्मा स्वरूप है अपने प्रारब्ध के अनुसारन्म प्राप्त किया है अपने बुद्धि अपने अनुसार व्यवहार करता है उसके ऊपर द्वेष क्यों करना है? और अपना यदि कर्म में है पाप कर्म फल देगा तो हमारे प्रति कुछ करेगा नहीं तो कुछ नहीं करेगा ऐसे विचार करें हमको जो सुख दुख मिलेगा अपने कर्म के अनुसार ही अपने कर्म में यदि पाप कर्म फल देने वाला है तो कोई ना कोई आपका अपकार आप करेगा यदि पाप कर्मा भी नहीं है तो अत्यंत क्रूर व्यक्ति भी आपकी हानि नहीं करता है क्रूर पशु भी पशु जो हिंसा है वो भी कुछ नहीं करते इसी प्रकार देश राग का विरुद्ध भावना करके नष्ट करना है राग आदि प्रतिकूल से भावना विषय में दोष दृष्टि के वृत्ति तय आगे भाष्य में स्थर्य स्थिर भाव <coughs> स्थिरता स्थिर से भाव स्थर्य मुख्य मार्ग कृतम अध्यवसाय न निश्चय क्या है कृतो अध्यवसाय न से कृत्या अध्यवसाय अध्यवसाय मुख्य मार्ग में ही इसको प्राप्त करना है मुख्य मार्ग में चलना है हमको मुख्य ही प्राप्त करना प्राप्त करने तक जो जिस मार्ग में चलता है लक्ष्य प्राप्ति तक चलता है थोड़ी देर जा करके फिर वापस आधाना ऐसा नहीं आगे चलना होता है लक्ष्य प्राप्त करना है उसे मार्ग में चलना प्रारंभ कर दिया तो लक्ष्य प्राप्त करना है ये दृढ़ निश्चय कर चलना कुछ दिन चलते हैं देखे है। दिखता नहीं कितने दूर पता नहीं चलो फिर वापस फिर संसार में चले जाते है ऐसा नहीं लक्ष्य दूर होने पर भी चल नहीं पा प्राप्त करते ही और नहीं चले तो यहाँ से पांच किलोमीटर पांच माइल भी चलना नहीं चले तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं बहुत लोग के पास में नील दर्शन नहीं की नहीं जाते थे प्राप्त नहीं करते और जो जाना चाहते पैदल भी रामेश्वर दर्शन कर लेते बद्रीनाथ भी दर्शन कर लेते चलेंगे तो लक्ष्य प्राप्त करेंगे नहीं चले तो कोई प्राप्त ही नहीं हो सकता अथा विपरीत चले जहाँ जाना है उसे विपरीत तो मार्ग में चले तो जितने चले प्राप्त नहीं होगा ऐसे करके निश्चय करके उस मार्ग में ही चलना उस मार्ग में चले तो प्राप्त होगा गे हे आत्म विनिग्रह ठीक है मे आत्मनो नित्य सिद्ध से अनाधियातिशत विनिग्रह आत्मा का विनिग्रह की आत्मा तो नित्य सिद्ध है उसमें कुछ अतिशय उत्पन्न होने वाला नहीं आधेय अतिशय यतिशय न आधे अतिशय अनाधि अतिशय अतिशयउ उत्पन्न होने वाला नहीं आत्मा तो उसका क्या निग्रह का न त आत्मन य आत्मशब्द का अर्थ शुद्ध आत्मा अपकारक आत्मशब्दवाच्य आत्मशब्द वाच्य आत्मा नकार क्य कहीं उपकार कह आत्मा का उपकार कर आत्मा शब्द से कहा संघातु का आत्मसदात विनिग्रह ये कार्यकरण संघातु का आत्मसदिक स्वभाव सर्वत प्रवृत्य विनिग्रह क्या है कार्य करण कार्य शरीर कर्ण इंद्रिय समुदाय ये समुदाय ही स्वभावत विभिन्न और प्रवृत्त होते ही इधर उधर चलते इंद्रिया विषय की चलती जो स्वभाव विषय की सब और प्रवृत्त होते उनको वापस करके सन्मार्गे सनमार्गे बनिरोध सन्मार्गे में ही रखना अन्य से हटाना ये आत्मा भी निग्रह और न केवल अमानदी ने ज्ञान ज्ञानस्य अंतरंग साधनानि ज्ञान के अंतरंग साधन ज्ञान के लिए तो सवण मनानीतिहास नंतरंग साधन ये सब होने पर ही ज्ञान होगा अमानित्व आदि केवल नहीं किंतु के वैराग्य आदि वैराग्यादि अभी सताविधानी वही अंतरंग साधन वैराग्यादि भी है किंच इंद्रिया वैराग्य मन अहंकार जन्म मृत्युजरा व्या दुखदोषादर्शनम ो मित्र ष वरुण शो भगम